का एक खास कार्यक्रम शायर शायरी और सुनिए यार के साथ नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम में और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ फिर से राजेश सर हैं और उसी विषय को कंटिन्यू करेंगे जो कल हमने किया था ख़ास माता पिता और बच्चों के बीच में कैसे एक समृद्ध और संपन्न रिलेशनशिप बने एक मजबूत रिश्ता बने इसके लिए बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो सारे घर खुशी मनाते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं हर साल उसका बर्थडे मनाते हैं लेकिन साथ में कहीं ना कहीं एक दिन का वो जो खुशी है दूसरे दिन उतना खुशी नहीं होता और धीरे धीरे खुशी कम हो जाती तो बहुत सारी पैरामीटर्स इसमें आ जाते हैं जहाँ पर हम बच्चों को अपने तरीके से मापते हैं और बच्चे हमें अपनी तरीके से मापते हैं तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रवर्सी हो जाता है कि बच्चा जो है बाप को या माँ को पालनहार के रूप में देखता है और माता पिता बच्चों को जिस तरह से देखते हैं कि ये हमारा अभी स्टेटस बनेगा हमारा नाम करेगा दोनों <laughs> की इच्छाएं बिल्कुल अलग अलग है कॉन्ट्रवर्शियल हो जाता है तो इस बात को फिर ठीक कैसे किया जाए तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है इसके बारे में आज बात करेंगे आइए राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी जी जी चलिए मैं चाहूँगा कि कुछ मिसिंग पैरामीटर्स है जो रिलेशनशिप की बात हम लोग कर रहे थे पिछले कुछ हफ्ते से तो आइए हम लोग माता पिता के और बच्चों के बीच में जो गैप हो रहा है उस चीज़ को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं जी पहले हमने जाना कि माँ बाप को अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए उस प्रोफेशन में उस फील्ड में जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है लेकिन कई बार क्या होता है कि माँ बाप अनुभवी होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कई बार वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जहाँ पर भी बच्चे अपने फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन माँ बाप क्योंकि ज़्यादा जानते हैं और ख़ासकर भारत जैसा देश जहाँ पर कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसके कारण आपस में जो कम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और एक प्रोफेशन में जाना जॉब लेना नौकरी करना एक बहुत कठिन काम हो गया है अपने व्यवसाय का चुनाव करना एक बहुत कठिन कार्य हो गया है तो कई बार वहाँ भी मुश्किल आ जाती है कई बार माँ बाप ही नहीं मानते कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो अपने बच्चे को उन मुश्किलों में नहीं डालना चाहते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में देखी हुई होती हैं mm -hmm. इसलिए वो ये कहते हैं कि ये वो प्रोफेशन चूज़ करे जिसमें कि इसको आसानी से नौकरी मिल जाए जॉब मिल जाए जैसे हमने जाना कि जो बच्चे जिनमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है अगर हम उनको म्यूज़िक का प्रोफ़ेशन ले के दें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं जिनमें काइनस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है अगर वो गेम्स में जाएं तो बहुत आगे जा सकते हैं लेकिन माँ बाप का कहना भी यहाँ ये यह होता है कि जैसे ही मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट में है लेकिन क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा कंपिटिशन है और अगर कोई इंडियन टीम में सेलेक्ट होना चाहता है तो उसमें तो मुश्किल से 12-15 लोग ही सिलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर कंपिटिशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि माँ बाप ये प्रेफर करते हैं बेटर है कि उनका बच्चा इंजीनियर बन जाए ताकि उसको आसानी से जॉब मिल जाए जैसे आजकल भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी पोजीशंस निकलती हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वंद्व हो जाता है तो ऐसे में क्या किया जाए तो ऐसे में अगर आपने अपने बच्चे को उस तरफ मोड़ना है जिसमें कि उसका इंटरेस्ट नहीं है या बचपन से उसमें वो बुद्धिमत्ता है ही नहीं जैसे मान लीजिए माँ बाप ये कहते हैं कि खुद भी इंजीनियर हैं वो चाहते हैं बच्चा भी इंजीनियर बन जाए क्योंकि इस प्रोफेशन में अच्छी नौकरी है अच्छा पैसा है मुश्किलें भी कम हैं लेकिन बच्चा मैथ्स में होश्यार नहीं है पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन उसको मजबूरी में मैथ तो पढ़ना ही है क्योंकि टेंथ तक बच्चों को मैथ को पढ़ना अनिवार्य होता है अगर वो मैथ में फेल हो जाता है तो फिर उसको पास भी नहीं माना जाएगा तो फिर क्या किया जाए ऐसे ऐसे केस में क्या किया जा सकता है तो उसके लिए माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या किया जाए तो ऐसे में सबसे पहली बात तो माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा मैथ्स में होशार नहीं है तो हम उसके लिए क्या करें क्योंकि माँ बाप बड़े हैं और उनको बच्चों को बड़े प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है इस फील्ड में तो सबसे पहली बात तो बच्चों को बहुत सारा प्यार दें उनको कभी भी कंपेयर ना करें क्योंकि हमने देखा है बहुत बहुत सारे ऐसे परिवारों में खासकर जो अमीर परिवार होते हैं और जिनकी अपनी बच्चों से अभिलाषाएं होती हैं कि बच्चा जो है वो मान लीजिए एक्टिंग में अच्छा है मॉडलिंग में अच्छा है या बिज़नेस में अच्छा है लेकिन माँ बाप ये चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे इंजीनियर बने लेकिन और फिर वो क्या करते हैं अपने बच्चे को कम्पेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरे बच्चों के साथ कि उसका बच्चा तो देखो जी इतने ज़्यादा नंबर लेके पास हो गया वो तो इंजीनियर बन रहा है और तू तो कुछ कर ही नहीं रहा और यहाँ तक भी हमने देखा है बात चली जाती है कि एक दिन में तीन तीन चार चार बार वो अपने बच्चे को सुना देते हैं जिसके कारण बच्चों के मन में हीन भावना आ जाती है कॉम्प्लेक्स आ जाता है और माँ बाप के संबंध बहुत बिगड़ जाते हैं और यहाँ तक कि बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं उनसे बात भी नहीं करना चाहते उन उनके सामने भी नहीं जाना चाहते और उनके मन में अलग अलग तरह के बुरे संकल्प बुरे विचार चलते हैं कि हम तो घर छोड़ के चले जाएंगे, थोड़ा हमको बड़ा होने दो हमको थोड़ा कमाने दो हम तो इनकी कभी बात ही नहीं सुनोगे या मेरे माँ बाप कैसे हैं दूसरे माँ बाप तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं मेरे पापा तो कभी मेरे से प्यार से बैठ के बात ही नहीं करते बल्कि मेरे को ताने मारते रहते हैं तो सबसे पहला अगर आपको अपने बच्चे को बदलना है मान लीजिए वो मैथ्स में होश्यार नहीं है, अगर उसको परिवर्तन करना है तो उसके कुछ कदम हैं उनके कुछ स्टेप्स हैं आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहला कदम तो ये है कि आप उनसे प्यार से हमेशा ही हैंडल करें प्यार से हमेशा उनसे प्यार से बात करें भले आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं म्यूज़िक में अच्छा है गेम्स में अच्छा है लेकिन उसके तीस नंबर भी मैथ में आते हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ ना करें क्रिटिसाइज माना उसको बुरे शब्द मत बोलें उसको ये मत बार बार रियलाइज़ कराएं कि तू तो फेल हो गया क्योंकि उसमें वो बुद्धिमतता है ही नहीं इसमें बच्चे का भी दोष नहीं है जब किसी व्यक्ति का दोष नहीं होता तो हम उसको दोष नहीं दे सकते हैं और ये बाय बर्थ होता है नहीं तो ना तो माँ बाप के हाथ में होता है ना तो बच्चों के हाथ में होता है लेकिन हाँ अगर वो मैथ में होशियार नहीं है तो उसको हम बना सकते हैं जैसे दूसरों के बच्चे मैथ में होशियार है वो बाई बर्थ हैं लेकिन हमारा बच्चा नहीं है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए पहला कदम कि हमेशा उससे प्यार से बात करें अच्छी तरह बात करें ताकि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आ जाए आत्मविश्वास आ जाए कि मैं जो भी करूंगा मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं तो एक बार बच्चों के मन में अपने माँ बाप के प्रति विश्वास पैदा हो जाए तो फिर बच्चे जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए जैसे कई बच्चों का ड्रीम होता है कि उनको अगर बड़ा बनना है तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को समाज में बढ़ाने के बढ़ाने के लिए वो बड़ा बनना चाहते हैं क्योंकि माँ बाप ने ज़िंदगी में उनके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं तो पहला कदम कि हमेशा उनसे प्यार से बात करें कभी भी उनको ताने नहीं मारें दूसरा कदम उनको प्रोत्साहन दें उनको मोटिवेट करें कि अगर बच्चे के तीस नंबर आए हैं तो ऐसा मत कहेंगे तेरे तो तीस नंबर आए हैं फलाने के बच्चे के तो नब्बे नंबर आए हैं लेकिन इतना प्रोत्साहन दें कि बेटा आज अगर तुमने तीस नंबर लिए हैं तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में तेरे पैंतीस आ जाएं अगले साल में तुम्हारे पचास आ जाएं अगले साल में तुम्हारे साठ आ जाएँ उससे अगले साल में जब तुम टेंथ में जाओ तो दूसरों की तरह तुम्हारे अस्सी आ जाएं। तो ये जैसे हमने पहले भी बात की असफलता ना समझकर बल्कि सफलता का पहला कदम है और बच्चे को शाबाश दें उनको कुछ गिफ्ट ला के दें कि बच्चे बहुत अच्छा तुमने ज़िंदगी का पहला कदम सफलता का कदम रख दिया और उनको ये समझाएं और ख़ुद भी समझें कि उसमें वो बुद्धिमत्ता नहीं है और अगर किसी बच्चे में वो बुद्धिमत्ता नहीं है लेकिन फिर भी वो इतने मार्क्स लेके आया तो कितनी बड़ी बात है अगर इसमें वो कला है नहीं नहीं लेकिन उस बच्चे ने वो कला दिखाई है तो वो कितना बड़ा जो है कदम आगे लेके आया तो तीसरा कदम तीसरा क़दम है समय देना ये बहुत इम्पॉटेंट है क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चे दो तरह के होते हैं जो नॉर्मली टीचर्स क्लासरूम में देखते हैं जैसे कईयों को होशियार कहते हैं लेकिन कईयों को कहते हैं कि ये होशियार नहीं हैं बल्कि स्लो लर्नर हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं होशियार माना वो बच्चे जो जल्दी जल्दी सीखते हैं और दूसरे जो होते हैं वो धीरे धीरे सीखने वाले होते हैं जल्दी सीखने वाले किस विषय को जल्दी सीखते हैं जिनमें उनकी बुद्धिता नेचुरली बचपन से होती है और धीरे धीरे सीखने वाले वो होते हैं जिनकी जिस विषय में उनकी बुद्धिता बचपन से बुद्धिमत्ता बचपन से नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि जो धीरे धीरे सीखने वाले वो सीख नहीं सकते हैं लेकिन अगर कहते हैं कि अगर वो एक बार सीख जाएं तो पूरी उम्र उनको वो विषय के बारे में जो उन्होंने सीखा है वो याद रहता है और उसको अपने जीवन में भी अपनाते हैं तो जो धीरे धीरे सीखने वाले वो भी सीख सकते हैं लेकिन उनको समय की आवश्यकता होती है जैसे जो जल्दी सीखते हैं वो एक ही बात को या एक ही सब्जेक्ट को या एक ही सम को हो सकता है कि विद इन फ्यू आवर्स सीख जाएँ लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उनको कुछ दिन भी लग सकते हैं इसलिए जैसे एग्जांपल दी कि जो बच्चा मैथ में उशार नहीं अगर हम उनको हमने मैथ में आगे ले जाना है तो उसको दो साल भी लग सकते हैं तीन साल भी लगते हैं चार साल भी लग सकते हैं तो इसलिए हमें उनको समय देना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे समय के अनुसार जब हम उनको सिखाते हैं तो धीरे धीरे सीख जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं तो माँ बाप को भी इंतज़ार करना चाहिए और बच्चों के भी मन में ये बात डालें कि बच्चों आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे जैसे ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एकदम नहीं लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं चौथी बात है विधि तरीका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम टीचिंग मैथोलॉजी बताते हैं कि पढ़ाने का तरीका बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने लेकिन मैथ में उशार नहीं है लेकिन आपने उसको करना है लेकिन बच्चा गेम्स में बहुत अच्छा है तो आप उनको ऐसी विधि मैथ पढ़ने की सिखाएं जैसे कहते हैं ना खेल खेल में हिसाब को सीख जाना आजकल बहुत सारी विधियां आ गई हैं पुराने ज़माने में लोग जैसे मैथ का सब्जेक्ट है उसको क्लास में पढ़ाते थे तो वो केवल ब्लैक बोर्ड पे आते थे लिख देते थे सम कर देते थे चले जाते थे लेकिन आज तो उनको वीडियो भी दिखाया जाता है गेम्स भी, भी की जाती है ग्राउंड में जाकर खिलाया भी जाता है उसमें भी टीचर उनको सिखा सकते हैं लैबोरेटरीज बन गई हैं मैथ की लैब्स बन गई हैं कि लैब्स के द्वारा भी बच्चे जो है वो सम करना सीखते हैं तो खेल खेल में मैथ अब बच्चा तो खेल में बहुत होशियार है क्रिकेट खेलता है गेम्स खेलता है लेकिन गेम्स के साथ अगर हम मैथ को भी जोड़ दें तो फिर बच्चा जो है उसका मैथ में भी जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था धीरे धीरे एक साल बाद दो साल बाद उसका इंटरेस्ट जो है वो डिवेल्प होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली जब वो टेंथ ट्वेल्थ में पहुँचेगा तो मैथ को बहुत अच्छी तरह ग्रैप्स करेगा और दूसरे बच्चों की तरह वो भी जल्दी जल्दी सीखने वाले बच्चों में उसका शुमार हो जाएगा वो भी होशियार बन जाएगा और माँ बाप के सपने को पूरा करेगा बल्कि न केवल माँ बाप का सपना उसके जीवन का भी वो सपना बन जाएगा वो बदल जाएगा ऐसे जैसे कई बच्चे म्यूज़िक में बहुत होशियार होते हैं हमें याद है जब हम विदेश में पढ़ाते थे तो वहाँ टेंथ के बच्चों को मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी था लेकिन हम लोग क्लास में म्यूज़िक चला देते थे क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप किसी बच्चे को मैथ के सम या मैथ का देते हो लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता लेकिन साथ में म्यूज़िक चला दो या जो बच्चे म्यूज़िक में बहुत होशियार हैं अगर हम म्यूज़िक चला देते हैं तो उनका मन म्यूज़िक के साथ साथ मैथ को भी सीखना शुरू हो जाता है और मैथ के प्रति भी उनका इंटरेस्ट डिवेलप होना शुरू हो जाता है और वो बच्चे मैथ में भी म्यूज़िक में तो होशियार थे ही वो लेकिन मैथ में भी होशियार जो है वो बन जाएंगे बन जाएंगे तो इन बातों का अगर हम कुछ ध्यान रखें तो मैं समझता हूं कि भले बच्चों में वो बुद्धिमत्ता नहीं है लेकिन उनमें वो बुद्धिमत्ता आ सकती है लेकिन हम सबको मिल कर के प्रयास करना पड़ेगा सब घर वालों को मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा उस बच्चे के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके जो टीचर्स हैं उनके जो माँ बाप है उन सब को मिल करके प्रयास करना पड़ेगा बच्चे को प्रोत्साहन देना पड़ेगा ताकि बच्चे को यह महसूस ना हो कि मैं तो दूसरे बच्चों से क्या हूँ नीचे हूँ पांचवी विधि जो टीचर्स इसके इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं मां बाप के साथ साथ क्योंकि टीचर्स जो हैं वो भी एक बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं क्लास में अगर वो बच्चों को पढ़ाते हैं कई बार ऐसे जो बच्चे होते हैं जो कि धीरे धीरे सीखने वाले होते हैं वो टीचर से सवाल पूछना एक तरह का कहेंगे उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है टीचर ने क्लास में पढ़ाया और सबको समझ आ गया लेकिन जो धीरे धीरे समझने वाला बच्चा उसको तो समझ नहीं आया और डर के मारे टीचर से सवाल नहीं पूछता कि बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरे को तो आता नहीं है मेरी तो बेजती हो जाएगी तो टीचर को क्या करना चाहिए जिससे कि मैं समझता हूँ क्लास में भी एक बहुत अच्छा परिवार का माहौल पैदा हो जाएगा कि एक दो पीरियड हफ्ते में ऐसे रखें जिसमें बच्चे ही बच्चों को पढ़ाएं और खासकर होशियार बच्चे जल्दी जल्दी सीखने वाले बच्चे ग्रुप्स में छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को पढ़ाएँ क्योंकि बच्चे दूसरे बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं उनको मुश्किल नहीं होता अपने दोस्तों से बात करना अपने फ्रेंड से बात करना तो वो भी अगर सिखाएं टीचर बन करके तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है जिसके द्वारा कि हम बच्चों की बुद्धिमत्ता को परिवर्तन कर सकते हैं चलिए राजेश जी काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और माता पिता जो सुन रहे हैं उन सभी को एक इनसाइट मिल रहा है कि किस तरह से हम जो है अपने रिलेशनशिप में एक जो है बदलाव कर सकते हैं सोच में बदलाव कर सकते हैं जब तक हमारी सोच में बदलाव नहीं आएगा हम इस कॉन्फ्लिक्स को ठीक नहीं कर पाएंगे इसीलिए कभी कभी हमें बच्चों को बच्चों की तरह सोचने की भी जरूरत होती है और साथ में माता पिता को देखकर बच्चे भी जो हैं उनकी भावनाओं को समझें उनकी तरफ रहकर भी सोचें तो दोनों लोग अगर दोनों की क्षमताओं को दोनों के गुणों को और शक्तियों को समझ लेंगे तो वो निश्चित तौर पर एक मजबूत रिश्ता बना पाएंगे और हम सभी लोग आ, किसी चीज़ को आ, बीच में ना लाएं किसी आर्ट को या किसी करियर को बीच में ना लाते हुए प्रेम भावना से हम जो हैं करियर में चाहे कोई भी हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो आज हमने अलग अलग जो है चीज़ों को पैरामीटर के तौर पे तोलते हैं हम समझते हैं कि जो चीज़ें हमने नहीं किया वो हम बच्चों से कराएंगे तो ये भी तो गलत है क्योंकि जो बच्चा है उसकी अपनी सोच होती है तो उस सोच को भी समझने की ज़रूरत है उसकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना चाहिए वो जहाँ अच्छा कर रहा है उस जगह पे उसे मास्टरी करने के लिए हेल्प करना चाहिए और जहाँ नहीं कर पा रहे तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए हमें और उसके अनुसार उन चीज़ों को जो है थोड़ा सा वहाँ पर अप्रीशियेसन की जो बात राजेश सर ने बताई है उसे आप अगर करते हैं और बच्चे को थोड़ा थोड़ा प्यार से अगर फुसला कर उसे अप्रीशिएट करके आगे बढ़ाते हैं तो बच्चों में धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है कहते हैं कि प्यार जो है पत्थर को भी पिघला सकता है तो यहाँ पर तो नेचुरल है कि आप अगर बच्चे को बड़े प्यार से उसकी कैपेसिटी को सोचकर उसकी आ, कमी को भी नज़रअंदाज करके अगर आप उसे प्यार करेंगे तो बच्चा जो है आपके प्यार में वो सब कुछ करना चाहेगा जो उसके अंदर क्षमता है तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ बाहर उभरेगा तो इसीलिए कहा जाता है प्यार सब कुछ कर सकता है लव कैन डू एनीथिंग बट वो अनकंडीशनल होनी चाहिए वहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए आपके कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए तब जाके वो चीज़ें काम करती हैं और आप भी निस्वार्थ भाव से अगर ये चीज़ें करेंगे तो निश्चित तौर पे आप भी तनाव रहित रहेंगे और बच्चे को उसमें एक्सेल करने के के लिए हेल्प मिलेगा तो के साथ आशा फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर और कहीं कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि और कुछ बातें करना है तो हमें जरूर आप मैसेज करके इतला करिएगा इन शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति थैंक यू सो मच I miss you.